या जनकात्मज दशा नन प्रण विना सना चो हतोदा सह पुत्र बांडवई निरा कृतो नेन भरो भुवा प्रभो आपने माया की जानकी बना करके रावण को मारने के लिए हमको दिया था तो रावण अब मारा जा चुका अपने वंश सहित और पृथ्वी का भार दूर हो चुका शिरो प्रतिबिंब रूपिणी अंगता अब अंग वो रूपी जो रूप रूप जो जानकी थी वो अंतर्धान हो गयी और क्योंकि जिनके लिए बनाई गई थी वो काम पूरा हो गया अब तो जानकी जी बड़ी प्रसन्न और रामचंद्र ने उनका परिग्रह किया ग्रहण किया और लक्ष अग्नि देवता का भी आदर किया जानकी का भी बड़ा आदर किया और झट श्री राम जी ने जानकी जी को लेकर के अपनी गोद में बैठा लिया स्व के समावेश सदा न पाइनी असल में ये जानकी जी राम जी की गोद छोड़कर के कहीं जाती नहीं है हमेशा उनकी सदा न नपायनी है ये नहीं कि कभी अलग हो जाती हो कभी मिल जाती हो ये तो जहाँ राम है वहाँ सीता है माने सीता और माँ माने राम राम माने सीता राम राह सीता का नाम है राह सीता का नाम है और माँ भगवान का नाम है अब तो लोगों ने जो सीता राम का दर्शन किया बारी बीची जिनी गांव ही विदा जैसे जल है और तरंग है जल और तरंग कभी अलग अलग थोड़े हैं ऐसे तो कही भिन्न भिन्न इनको लोग भिन्न रूप से वर्णन करते हैं परंतु ये भगवान से भिन्न नहीं है अब जनक नंदिनी के साथ रामचंद्र का दर्शन करके वो शोभा हो रही है इंद्र तो मुग्ध मुग्ध हो गए बड़ी हृदय में भक्ति जगी और गदगद गदाणी से वो रामचंद्र के पास आ कर के उनकी स्तुति करने लगे हाथ जोड़कर भजे हम सदा राम मिंदी बराभम भवारेण दावा ना भादान भवानी हृदय आनंद रूपम भवा भाव हेतु भवादित प्रपन्नम सुरा घना देहम निरा दियम परेशम परानंद रूपम बरेणियम हरम रा, हरिम रामी भजे भारनासम वो जैसे राज मानस में नमामी निर्माण रूपम जिस छंद में वो स्तुति है ना? उसी छंद में और जय राम रमारमणम समनम करते तो ऐसा महाराज नाचते जाते हैं लोग भजे हम सदा राम मिंदी वराभम दी वर के समान जिसकी अंग कांति है उन राम का मैं ध्यान करता हूं भवारणीय दावान लाभिधानम जिनका नाम जिनका अभिधान इस संसार रूपी जंगल के लिए दावानद है माने जिनके नामोच्चारण से ही संसार आ, की ये जो परंपरा है जन्म मरण की परंपरा ये नष्ट हो जाती है भवानी अपने हृदय से आनंद रूप में जिनका चिंतन करते हैं और जन्म मरण की जिससे निवृत्ति हो जाती है और शंकर आदि जिनकी शरण में होते हैं और जो देवताओं का दुख मिटाते हैं देखने में जिनका शरीर नराकार है और जो स्वयं में निराकार हैं नराकार देहम निराकार मीदियम परेशम परानंद रूपम परिवरेण्यम हरिम राम मीसम भजे भारनासम यही परमेश्वर हैं परमानंद स्वरूप हैं यही गायत्री के वरेण्य हैं वरणीय हैं ऐसे रामचंद्र का हम ध्यान करते हैं प्रपन्ना खिलानंद प्रपन्ना खिलानंद दोहम प्रपन्नम प्रपन्नाशेष न पो जोग जोगी स्वभाव आविभाव्यम कपी शादी मित्रम राम मित्र ये जो इनकी शरण आवे उसको सारे आनंद देते हैं और प्रपन्न के सारे दुख का नाश करने के लिए इनका नाम ही पर्याप्त है और बड़े बड़े तपस्वी जोगी इनका, इनकी भावना करते हैं और ये मैत्री करते हैं बानरों से और केवटों से रघुवर रावरी, रावरी यह बड़ाई निदर गनी आदर गरीब पर गरत कृपा अधिकारी रघुवर रावरी यह बड़ाई जो लोग भोग में आ सकते हैं उनको ईश्वर अपने से दूर मालूम पड़ता है ईश्वर उनसे भी दूर नहीं रहता परंतु भोग को वे पास देखते हैं तो भगवान उनको दूर मालूम पड़ता है सदा जोग भाजाम अदूरे और जो जोगी हैं उनको भगवान अपने पास मालूम करते हैं वो चिदानंद कंद है परमेश्वर राघवेश है और जानकी जी के लिए तो आनंद रूप है हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं महाजोग माया विशेषानुजुक्तो भाषी स लीला नराकार वृत्ति जोग माया से मनुष्य मनुष्यकार मालूम पड़ते हैं जो लोग अपने कान को भगवान की लीला कथा से भर लेते हैं तो सदानंद लीला कथा पूर्ण करना सदानंद रूपा भवंती लोके। जो लोग भगवान की आनंदमयी लीला कथा से अपने कान को भर लेते हैं वे भी आनंद रूपयी हो जाते हैं असल में मनुष्य अपने मन से ही अपने सुख को दूर कर देता है और रोने लगता है और अपने मन से ही चाहे तो उसको नजदीक कर ले अपने आत्मा के रूप में देखे और परमानंद का अनुभव करे इंद्र बोलते हैं अहम मान पाना प्रमत् तो न बेदाखिले साभिमान अभिमान हमको अभिमान हो गया महाराज कि हम सब देवताओं के स्वामी हैं और मान पान से मैं बिल्कुल प्रमत्त हो गया आज आपके चरण कमल की कृपा हमारे ऊपर हुई है तो हमारे त्रिलोकाधिपति होने का अभिमान विनष्ट हो गया है। हैत्न केयूरहाराभिरामम धराभार भूतासुरा नीच दावम शरत चंद्र वस्त्रम लसत पद्म दुरावार पारम भजे रागवेशम सुराधी स नीला ब्रनीलांग का लोक शांतिम कि शोभम पुरा राति लाभम भजे राम चंद्रम रघुणाम इस प्रकार महाराज रामचंद्र की स्तुति की इंद्र जी ने अब शंकर जी बोले विमान से ही विमान पर बैठे बैठे बोले कि <coughs> महाराज हम आपका दर्शन करने के लिए अयोध्या में आएंगे लंका में नहीं आगम श्याम अयोध्या जब तुम राजा हो जाओगे तुम्हारा राज्य अभिषेक हो जाएगा तब उस रूप का दर्शन करने के लिए ए, मैं आऊंगा इस समय देखो ये तुम्हारे पिताजी आए हैं इधानीमितरम हस्त भक्त राघव तथोपश्यप दिमान स्थम रामो दशरथम पुराहा दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई थी क्यों तो राम उनके बेटा हो गए राम का दर्शन करते राम का नाम लेते लेकिन उनकी मुक्ति नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई यू नहीं हुई कि उनके मन में मुक्ति से भी ज्यादा बासना रामचंद्र को आ, राजा रावण को मार लें सीता को लौटा लें सीता जी के साथ देखने की थी अब रामचंद्र ने दशरथ का दर्शन किया और उन्होंने उनको सिर से प्रणाम किया बड़े आनंद और भक्ति से दशरथ ने आकर के राम को हृदय से लगा लिया उनका सिर सूख लिया बोले बेटा तुमने हमारे सारे दुख मिटाई दिए इसके बाद राम ने उनकी पूजा की और वे चले गए अब राम ने भी देवराज से इंद्र से कुशल मंगल पूछा और बोले कि देखो ये मेरे लिए बंदर सब मर गए हैं, इनको तुम जिंदा कर दो अमृत की वर्षा करो और ये जिंदा हो जाएं। मेरी आज्ञा तो मान लो इसमें कर्म धर्म देखने की कोई जरूरत नहीं है अब तो महाराज भगवान की आज्ञा तो जो लोग ऐसा मानते हैं ना कि भगवान कर्म के अनुसार ही आज्ञा देते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं वो तो कर्म को मानते हैं वो तो कर्मी लोग हैं जो कर्मापेक्ष भगवान की क्रिया को मानते हैं अरे वो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, भगवान के भक्त जो हैं, वो कर्म के अधीन नहीं हैं, भगवान के भक्त तो भगवान भक्त के भगवान तो ऐसे हैं महाराज परम स्वतंत्र बोले कि देखो बांधनों पर वर्षा करो एक स्वतंत्रता और बरसी कि जब अमृत की वर्षा हुई तो बानर तो सब के सब जिंदा हो गए और राक्षस नहीं उसके स्वभाव गुण का क्या हो गया लोप हो गया अरे भगवान ही नहीं तो अमृत में जिलाने की ताकत डाली है तो वो जहाँ उसका प्रयोग करते हैं वहां लोग जीते हैं जहाँ रोक देते हैं वहां रुक जाते हैं तो कोई राक्षस नहीं जिंदा हुआ सब के सब बानर जिंदा हो गए बोले कि देखो राक्षस मरे थे राम का दर्शन करते करते सन्मुख युद्ध में राम का बाण लगा था उनको तो वो तो सब मुक्त हो गए अब मुक्त हो गए तो वो तो अपने शरीर के साथ उनका कोई ममता कोई संबंध था ही नहीं तो वो कैसे जिंदा होंगे लेकिन बंदर जो है आ, वो तो राम को देखते हुए नहीं मरे थे राम की ओर से लड़के मरे थे तो रामचंद्र की आज्ञा से जब उनके ऊपर अमृत की वर्षा हुई तब वो जीवित हो गए तो नोत्ता राक्षसा सत्र स्पर्शनाधती अमृत भी कुंठित हो जाता है भगवान की आज्ञा के बिना अब इसके बाद आकर विभीषण ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की ये बात आपको अब तक चल प्रातःना <laughs> विश्व दर्पण दृश्यमनगरीगत पश्यत्म भूषणभूषणांगतिशमीय किशोरमूर्ति मनोरसा पुारिगिरी सूता श्रीराम संगता पत्रगंगेय ओ फल मानते हैं हम धर्म करेंगे और वही फल देगा कि जो बड़े कट्टर धर्मात्मा हैं वो तो ईश्वर को भी नहीं मानते हैं वो तो कहते हम जो धर्म करेंगे उसका संस्कार हमारे अंतकरण में अपूर्व उत्पन्न होगा समय पर फल देगा इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है वेदांति अच्छा। लोग कहते हैं कि धर्म जड़ है वो स्वयं फल देने में असमर्थ है और ईश्वर निर्गुण है निराकार है निर्विकार है सम है तो वो धर्म की उपाधि से फल देता है फल तो ईश्वर देता है लेकिन धर्म की उपाधि से देता है जैमिनी मतावलंबी और जैन मतावलंबी दोनों ही धर्म के फल में ईश्वर की अपेक्षा नहीं रखते हैं और वेदांती लोग धर्म के फल में ईश्वर की अपेक्षा परंतु ये जो भागवत धर्म जिसको हम बोलते हैं ये कट्टर धर्मात्माओं से भी विलक्षण है और धर्मानुसार फल देने वाले ईश्वरवादी वेदांत से भी विलक्षण है ये कहता है कि फल का आदिर्भाव भगवान का अनुग्रह है जैसे अजामिल का कल्याण हुआ तो वो नाम रूप अनुग्रह से हुआ घासुर का कल्याण हुआ या रावण का कल्याण हुआ तो ये रावण का धर्म नहीं है ये भगवान का अनुग्रह ही है जिससे कल्याण हुआ तो इस बात को संपुष्ट करने के लिए ये उपाख्यान दिया कि अमृत की वर्षा की गई मृत सेना पर उनमें से अमृत ने बानरों पर तो काम किया और राक्षसों पर नहीं किया बानर जिंदा हो गए और राक्षस जिंदा नहीं हो गए ऐसा क्यों हुआ ये जो नियंता है भगवान वो परम स्वतंत्र है और निरपेक्ष है उसकी इच्छा हो तब तो अमृत अपना काम करता है नहीं तो अमृत भी विष का काम दे सकता है विष भी अमृत का काम दे सकता है विष और अमृत स्वतंत्र नहीं है वो भगवान के खिलौने हैं तो ऐसी प्रभु की प्रभुता है कि दोनों दल पर अमृत की वर्षा हुई पर भालू कभी जिंदा हो गए और रजनीशर जिंदा नहीं हुए ये गुरु जी महाराज ने लिखा है पीयूष स्पर्शनादति इसमें है नोत्थिता राजकता सत्र पीयूष स्पर्शनादति ये भगवान की निरंकुश महिमा जिसको कोई धर्म या कर्म या कोई भी सापेक्ष नहीं बना सकता भागवत धर्म में ईश्वर की निरंकुश महिमा स्वीकार की हुई है अब आए भगवान श्री रामचंद्र के सामने विभिषा और उन्होंने साष्टांग प्रणिपात किया जिसमें अभिमान का लेश भी होगा वो साष्टांग प्रणाम कभी नहीं कर सकते वो तो, तो उसके बड़प्पन के विपरीत होता है श्री बाबा जी महाराज कहीं कभी कभी कहा करते थे कहीं कहीं आज समाजी को हमने साष्टांग दंडवत प्रणाम करते कभी देखा ही नहीं ऐसे बोलते यहां भी आज समाज के सदस्य हो सकते हैं परंतु कहते हैं उनको हमने साष्टांग दंडवत करते कभी देखा नहीं विभीषण तो ने साष्टांग प्रणिपात किया विभीषण माने जिसके अंदर भीषण बिल्कुल न हो दिगतम भीषणम जस्मात असौ विभीषण जिसके अंदर कोई भी डरावनी बात न हो उसका नाम विभीषण उन्होंने साक्ष प्रणाम प्रणाम किया और बोले कि हे देव मेरे ऊपर कृपा करो मई भक्तिर जदातव यदि मेरे हृदय में आपका प्रेम है ये बात आप स्वीकार करते हैं तो आज आप सीता जी के साथ मंगल स्नान कीजिए और अलंकार धारण कीजिए सीता जी भी अलंकार धारण करें और कल हम सब लोग यहां से अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे विभीषण की बात सुनकर भगवान श्री रामचंद्र ने उत्तर दिया प्रतिवचन करे ये नहीं कि जो कहा विभीषण जी ने सो कर लें यदि वही करना हो तो बोलने की जरूरत नहीं होती है वो तो हाँ बोलने से भी काम चलता है जी बोलने से भी काम चलता है ना बोलने से भी काम चलता है यदि आज्ञा माननी है तो फिर बीच में बोलने की क्या जरूरत है कुछ संशोधन करना होता है तब प्रतिवचन कहा जाता है तो श्री रघुनाथ जी ने कहा कि देखो विभीषण तुम कहते हो कि मंगल स्नान करो और हमारा परम प्रेमी मेरा छोटा भाई सुकुमार भरत मेरी प्रतीक्षा कर रहा है उसके सिर पर जटा बंध गई है बालों की और वस्त्र की जगह पर बलकल धारण करता है और शब्द ब्रह्म समाहिता राम राम राम शब्द ब्रह्म माने राम उसकी सारी चित्तवृत्ति शब्द ब्रह्म में लगी हुई है जब तक वो भरत हमको मिल नहीं जाता तब तक मैं कैसे स्नान करूं कैसे अलंकार धारण करूं उसके बिना तो हमारा हृदय फट रहा है हमारी आंखों में आंसू नहीं आते शरीर में रोमांच नहीं होता हम भरत के बिना नहीं रह सकते इसलिए तुम हमारा सत्कार मत करो हमारी पूजा मत करो ये जो सुग्रीव आदि बंदर हैं उनकी सेवा करो यदि ये हमारे सेवक प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरी पूजा हो गई इसमें कोई संशय नहीं है ये बात एक काम की बात इसमें ये है कि उस समय तो रामचंद्र मिले हुए थे लोग पूजा करते और भक्तों की बाद में कर लेते परंतु फिर बाद में जितना समय आता है उसमें भगवान तो मिलते नहीं ना भक्त ही तो मिलते हैं है तो भक्तों की पूजा पहले और भगवान की पूजा बाद में ये शिवपुराण में ऐसा बढ़िया प्रसंग है इसका ग्रीष्म पितामह ने जब अपने पिता संतनु को पिंडदान करने के लिए उठाया तो संतन का हाथ निकल आया वो हाथी मेरे हाथ पर दे दो तो जिसम जी रुक गए उन्होंने अपने पंडित से पूछा कि महाराज हमारे पिताजी का हाथ निकला है पिंडदान इस पर करें कि ये जो वेदी पर कुछ बिछा हुआ है उस पर करें तो पंडित ने कहा कि जो बेदी पर कुछ बिछा हुआ है उस पर करो अपने पिता के हाथ पर मत करो कहीं क्यों महाराज करे तुम्हारे पिता का तो हाथ निकल आया है तुम्हारे सामने और दूसरों के पिता का तो हाथ निकलेगा नहीं तो सब लोग कहने लगेंगे कि पिता का हाथ निकलेगा तब पिंडदान करेंगे पिंडदान की प्रथा ही लुप्त हो जाएगी इसलिए शास्त्रीय विधि से शास्त्रीय विधि से जहां हाथ जहां सा बिछा हुआ है वही पिंडदान करो खास पर नहीं ये धर्म निर्णय बीस मितामह ने बीस मितामह ने ये धर्म निर्णय करके और फिर पिंडदान किया तो पहले भक्ति पूजा वो मिलते हैं सबको सब, सब जगह मिलते हैं मदभक्त पूजा व्यधिका भगवान ने कहा हमारी जितनी पूजा करते हो उससे अधिक पूजा मेरे भक्ति करो ये बात भागवत में भी है और रामायण में भी ये प्रसंग आ चुका है भगवान ने कहा सुग्रीव की पूजा करो हमारे भक्तों की बानरों की छोटे छोटे बानरों की पूजा करो पूजिते सु सुपीन्द्रेश पूजितो हम न संतया यदि इन बानरों की पूजा होगी तो हमारी पूजा हो जाएगी ऐसा आ, अपने सेवक का प्रेमी हो जैसा रामचंद्र भगवान अपने सेवक से प्रेम करते हैं ऐसा प्रेमी कभी दुनिया में कोई नहीं हुआ अब तो लेकर के विभीषण सोना हीरा कपड़ा आकाश में उड़ गए और बरस दिया कि जिसको जो रुचे सो वो ले यथा ले। कामम यथा रुचि असल में जब मनुष्य का मनोरथ पूरा होता है तब उसके दिल की पकड़ बंद हो जाती है जो पकड़े हुए होता है ना वो खुल जाता है और खुल जाने पर वो नाप नाप के कपड़ा नहीं बांटता है वो तो, तो फेंकता है फेंकता है फेंकता हमने ऐसा देखा है ऐसा तो, नहीं कि ऐसा नहीं देखा हो, तो, एक बार हम लोग गए थे मद्रास तो एक सेठ ने कहा कि हमारी दुकान में आप लोग पांव रख लीजिए तो पांच दस शादी चले गए तो मैंने हंसी की कि भाई हम तुम्हारी दुकान में आए हैं तो खाली हाथ कैसे जाएंगे कुछ तो लेके जाएंगे बोला क्या लोगे मैंने कहा रूमाल दे दो तो रूमाल उसने तुरंत निकाल के रूमाल हमको दिया और उसके बाद ऐसा मस्त हुआ धोती कपड़े के थान निकाल निकाल करके फेंकना शुरू कर दिया जिसको जो लेना हो सो तो ले पागल जैसे हो गया हो ऐसा हो गया हो तो जब खुशी होती है ना तब उसमें दिल बंद नहीं रहता है खुल जाता है अब तो विभीषण जी ने यथा कामम यथा रुचि जिसको जो लेना हो सो तो ले जो रुच है सो तो तो ले अब जब राम ने देखा कि हमारी सेना हमारे सेनापति प्रसन्न हो गए तो बड़े प्रसन्न हुए बड़े प्रसन्न हुए और सब लोगों को उन्होंने कहा भाई ले लो साहब को जो जो विभीषण हैं सब ले लो अभिनंदन किया राम ने अब उसके बाद विभीषण जी पुष्पक विमान लेकर के आए और राम उस विमान पर आरूढ़ हुए वैसा बढ़िया विमान और कोई नहीं मंगनी देने के लिए मोटर दूसरी रहते हो ये हम जानते हैं अरे, अरे <bundle>. बाबा और <laughs> yeah. जो पुरानी जो पुरानी पड़ी रहती है रास्ते से बिगड़ जाए ऐसी भी रखते है विभीषण सर्वोत्तम विमान लेकर के आए जो पुष्पक विमान था और सूर्य के समान चमा चम चमकता था अनुत्तम विमान उससे श्रेष्ठ विमान और कोई है ही नहीं राम भगवान उस पर आरूढ़ हुए अब सीता जी को तो संकोच हो रहा था लेकिन रामचंद्र ने उनको अपनी गोद में ही बैठाया अंके निधाय वैदेहीम लज्जमा नाम जसस्वी नहीं सीताजी का जस बढ़ गया था जब उन्होंने अग्नि में प्रवेश किया और ब्रह्मा ने अग्नि ने इंद्र ने उनकी महिमा का गान किया तो बड़ा भारी यश अब रामचंद्र ने उनको अपनी गोद में बैठाया लक्ष्मण ने लक्ष्मण जी को साथ बैठाया बड़े पराक्रमी लक्ष्मण मेघनाद को मारने वाले धनुष्मान श्री रामचंद्र ने विमान पर बैठ करके निवेदन किया सभी बों को संबोधन करके सुग्रीव तुम तो बानरों के राजा हो अंगद विभीषण आप लोगों ने बानरों के साथ जो एक मित्र को करना चाहिए मित्र के साथ जो कर्तव्य करना चाहिए तो आप लोगों ने सब किया हमारा सब काम पूरा हो गया सब बन गया अब मेरे मेरा कोई काम बाकी नहीं है जिसकी जहां इच्छा हो वो वहां जाए सुग्रीव तुम किस किंधा में जाओ अपने राज्य में रहो विभीषण तुम लंका में रहो इंद्र आदि देवता भी तुम्हें धर्षित नहीं कर सकते अब मैं अपने पिता की राजधानी अयोध्या में जाता हूं जब रामचंद्र भगवान ने बानरों से ऐसा कहा उनको छुट्टी दे दी तो सबके हाथ जुड़ गए ऊंचू प्रांजल सर्वे सब हाथ जोड़ करके बोले विभीषण भी बोले कि महाराज हम लोग आपके साथ अयोध्या जी चलने चलना चाहते हैं ये देखो ये भी एक बात है तो शिष्टाचार में तो ये होता कि राम जी कहते कि हम अयोध्या जा रहे हैं आप लोग भी अयोध्या चलिए ये शिष्टाचार की बात होती लेकिन रामचंद्र ने कहा कि जिसकी जहाँ इच्छा हो वहाँ जाए अब हमारा काम सब हो गया है कोई काम बाकी नहीं है बानरों ने प्रार्थना की हम चल के आपके राजा भी शेख देखेंगे महाराज आपकी माताजी को नमस्कार करेंगे और उसके बाद फिर हमारी जैसी इच्छा होगी उसके अनुसार आपसे अनुमति लेकर अनुज्ञा लेके जाएंगे राम ने कहा तथा तु अब तो सुग्रीव विभीषण हनुमान सब के सब पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और पूरी की पूरी सेना पुष्पक विमान तो ऐसा है कि वो जितनी आवश्यकता हो उतना बढ़ जाता है उतनी ही सेना लेकर के चलता है अब विभीषण सुग्री सब के सब अपनी अपने सेनापतियों के साथ सेना के साथ उस पर बैठ गए रामचंद्र की आज्ञा से वो विमान उड़ा वो इच्छा के अनुसार चलता था आज्ञा के अनुसार चलता था हंस की आकृति में वो विमान जो था वो हंस की आकृति में था देखने में हंस मालूम पर है माने पीछे कूच भी ऊपर को और आगे मुंह भी ऊपर को विमान शब्द का अर्थ ही संस्कृत में होता है माने पक्षी विशकुनी बि पक्षी तदवन मानो जैसे पक्षी की सकल में जो बनाया जाता हो उसका नाम होता है विमान अब तो भगवान श्री रामचंद्र बड़े प्रसन्न ऐसा लगे कि जैसे ब्रह्मा जी ही बैठे हैं वो सूर्य के समान चमचम चम, चम, चम चमकता हुआ कुबेर का विमान जो बड़ी तपस्या से प्राप्त होता है आज उस विमान की भी तपस्या सफल हुई भगवान श्री रामचंद्र को अपनी गोद में लेकर सीता रामचन्द्र को लक्ष्मण को लेकर वो उड़ रहा है अब इसके बाद भगवान श्री रामचंद्र विमान पर बैठकर चारों ओर देखने लगे और उन्होंने सीता जी से बातचीत शुरू की देखो ये भी एक ये। बात है और सब लोग तो साथ थे विभीषण से सुग्रीव से लक्ष्मण से तो रोजे ही बातचीत करते थे और सीता जी दस महीने पास नहीं थे तो दस महीने का वियोग सीता का हुआ कुल का कुल ये तो उन्हीं से बात करनी चाहिए वो बोले की और सीता जी भी चमाचम चमक रही प्रति निभा ननम ननाम सर्वांग सुंदरी चंद्रमुखी बोले देखो सीता तुमने तो लंका देखी नहीं होगी ना ये त्रिकूट पर्वत का शिखर है और इसकी चोटी पर ये सोने की लंका है ये है युद्ध भूमि जहाँ अभी की की दिखाई पड़ रही है चारों ओर तो यहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ असुरों में और बानरों में ये देखो रावण की मृत्यु यहाँ हुई थी कुंभकर्ण इंद्रगित ये सब यहाँ मारे गए थे ये देखो मैंने समुद्र पर पुल बनाया है ऐस सेतुर बद्ध सागरे सलिला से ये भी कहते हैं कि मैंने बाधा है कि भाई तुम्हारे लिए हम क्या नहीं कर सकते ये भी एक प्रेम प्रदर्शन है तुम्हारे लिए हम क्या नहीं कर सकते तुम्हारे लिए हम समुद्र पर पुल बना सकते हैं ऐस से तुर सागरे सलीला से ये देखो ये पीर तीर्थ समुद्र तीर्थ दिख रहा है ये सेतुबंध नामक अनादि तीर्थ है ये नहीं कि जब भगवान रामचन्द्र ने सेतु बनाया उसके बाद इसका नाम सेतुबंध हुआ एक तृश्य से तीर्थम सागर से महात्मन सेतु बंध हमें पूजितम ये तीर्थ हमेशा से विख्यात है और त्रिलोकी के लोग इसका आदर करते हैं ये बड़ा पवित्र तीर्थ है और इसके दर्शन से पातक की निवृत्ति होती है पातक उसको कहते हैं जो गिरा दे हो पात ही इसी जो आदमी को ऊपर से नीचे गिराए दे उसका नाम पातक दो तरह के कर्म होते हैं एक अभ्युदयनीय और एक पतनीय एक वो कर्म होता है जिससे आदमी आगे बढ़े और ऊपर उठे उसको अभ्युदयनीय कर्म शास्त्र में बोलते हैं और एक होता है पतनीय कर्म जिसको करके मनुष्य नीचे जाए तो ये पातक जो है ये नीचे गिराता है परंतु सेतु बंध तीर्थ लोगों को ऊपर उठाता है सारे पातकों को नष्ट कर देता है यहाँ हमने रामेश्वर शंकर की प्रतिष्ठा की है अब आगे बढ़ते गए विमान चल रहा है यहाँ विभीषण मेरी शरण में आये थे अत्र माम शरणम प्राप्त हो मंत्री भीष्टो भीषण मंत्रियों के साथ भी भीषण यहाँ हमारी शरण में आये शरणम माम मैं ही शरण हूं मुझे प्राप्त हुए ये भगवान का विशेषण है शरण शरण गृह रक्ष संस्कृत भाषा में शरण शब्द का अर्थ होता है निवास स्थान और रक्षक ये अमर कोस है शरण गृह रक्ष घर को शरण कहते हैं और रक्षक को शरण कहते हैं तो जब भगवान के पास आदमी पहुंचता है तब अपने घर में पहुंच जाता है अपने रक्षक के पास पहुंच जाता है ये देखो सामने किस किसकिा दिख रही है ये सुग्रीव की नगरी है कैसी बढ़िया बढ़िया बन स्थित त्रिविचित्र कान इसके चारों ओर है अब तो वहाँ जाके जानकी जी ने कहा वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है जानकी जी ने कहा कि यहाँ विमान रोको और सुग्रीव जी की जो पत्नी है और वहाँ की अंगद और सुग्रीव के संबंधी हैं सबको विमान में बुलाके उनको भी अयोध्या ले चलो तो वहाँ पुष्पक विमान उतारा गया रामचंद्र की आज्ञा से तारा आदि जितनी श्रेष्ठ स्त्री है वो सबके सब, सब आई सीता जी को प्रसन्न करने के लिए रामचंद्र ने ये नहीं की अपनी पहचान अपनी पहचान हमेशा देखनी चाहिए है ना? अपनी पत्नी की पहचान का भी ध्यान रखना चाहिए वो कहीं किसी को ले चलना चाहे तो उसको छुट्टी देनी चाहिए नहीं तो उसका मन जब क्या नाम है मन जब प्रसन्न नहीं होता है तो उसके द्वारा सुख भी ठीक नहीं मिलता है उसके बाद बोले देखो ये ऋषिमुख पर्वत है जहाँ मैंने बाली को मारा था आ, ये पंचवती है उल्टे क्रम से हो उल्टे क्रम से है जैसे गए थे उसी क्रम से ये एक प्रकार की विषय सूची जिसमें कोई उलट न सके ये पंचवती है जहाँ हमने राजपथों को मारा था ये देखो अगस्त्य और सुतीक्षण का आश्रम है ये भी तपस्वी दिख रहे हैं देखो ये चित्रकूट है अभिमान तो बड़ी तेजी से चलता है ना? ये चित्रकूट है यही हमको मनाने के लिए भरत जी आए थे ये देखो जमुना जी के तट पर भरद्वाज का आश्रम है भरद्वाज आश्रम पर से दृश्य जमुना पथे ये देखो भागीरथी गंगा है लोक पावनी भागीरथी गंगा ये विमान पर से और दूर का कभी दिख जाता है कभी पास का दिख जाता है तो, फिर श्रृंगबेरपुर में भी विमान उतरा यहाँ तो वर्णन नहीं है ऐसा लेकिन गंगा जी ने मानता मानी थी कि हे गंगा जी जब हम श्री रामचंद्र लक्ष्मण के साथ लौट के आएंगे, तो तुम्हारी ऐसी ऐसी पूजा करेंगे मानता मान के गई थी तो जब मानता मान के गई थी तो वहीं से ये सूचना मिल गई कि लौटते समय यहाँ उतर के और गंगा जी की पूजा करेंगे तो वाल्मीकि रामायण में है अब देखो यहाँ से तो सरजू का भी दर्शन हो रहा है अयोध्या को प्रणाम करो इस प्रकार क्रम से सब ऊपर से देखते देखते भरद्वाज आश्रम के पास प्राप्त हो गए चौदह वर्ष पूरा हो गया था पंचमी तिथि थी, थी। तो बहुत कर्तिक चैत्र शुक्ल पंचमी थी ऐसा अग्निवेश रामायण में तिथि मिट्टी बताने के लिए अग्निवेश रामायण है लोमस रामायण अग्निवेश रामायण ऐसे अगस्त्य रामायण ये पुराने बहुत प्राचीन काल के भूसुंड रामायण भूसुंड रामायण भी है तो चौदहवा वर्ष पूरा पंचमी तिथि भरद्वाज मुनि को आकर के भगवान ने उतर के विमान पर से वंदना नहीं की हो मोटर पर चलते चलते हाथ जोड़ लेना तो दूसरी बात है ना वो तो उड़ती रहती है तो विमान उतार के उन्होंने भरद्वाज जी को नमस्कार किया लक्ष्मण जी ने भी सातंग दंडवत किया वैसे लक्ष्मण जी जल्दी किसी को दंडवत करने वाले नहीं है वो तो राम जी को दंडवत करते हैं लेकिन अब बड़ी प्रसन्नता में आए हैं रामचंद्र ने पूछा कि महाराज आपको अयोध्या का समाचार मिला होगा वहाँ भरत अच्छी तरह से तो है ना अयोध्या की प्रजा को खाने पीने पहनने की कोई तकलीफ तो नहीं है ना हमारी मात, माताएं अभी जीवित है ना भरद्वाज बड़े प्रसन्न हुए बाले बोले सब कुशल से हैं भारत तो बड़े उदाहर हैं महाराज भरत महामना उनका मन कभी छोटा नहीं होता छोटा मन और बड़ा मन ये पहचान में आता है वो जो छोटी चीज को पकड़ ले तो छोटा मन जो बड़ी चीज को पकड़े तो बड़ा मन तो फल और मूल तो खाते हैं और जटा धारण करते हैं सिर पर माने बाल संवारा नहीं और बलकल के वस्त्र पहनते हैं और आपकी चरण पादुका पर सारा राज्य का भार डाल करके आपकी परीक्षा कर रहे हैं राम हमको सब मालूम है कि तुमने दंडकार में किया क्या किया राषसों का विनाश कैसे किया सीता का हरण कैसे हुआ ये तपस्या के बल से ही हमको सब का सब मालूम पड़ता रहा म ब्रह्म परमं ये तो मूल तो वस्तु परम्नम साक्षादिम्तवर्जिस्त ग्रे सृष्ट् तत्सि भूतकत नारायणोसी विश्वात्मणाम कमलोत्पन्नो ब्रह्म लोकपिता अत जगतामी सहलोक नमस्कृता तव विष्णु जानक लक्ष्मी ही शेषोयम लक्ष्मणाभिधा आत्मना सृज सी दंत्व आत्मनिवात्म आयेगा अब मूल बात यह है कि कोई भी वस्तु सामने होए तो उसमें भगवत्ता का आधान किया जाए आप देखते हैं ना कभी मूर्ति को सालग्राम की शिला को कभी नर्मदा शिला को और कभी किसी भी गढ़े हुए पत्थर को पीपल के पेड़ को हम भगवान कहकर उसको नमस्कार करते हैं तो असल में हमारी सृष्टि का जो भगवान है हमारे विचार का जो भगवान है हमारे सिद्धांत का जो भगवान है उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ये दुनिया में और किसी मजहब ने माना हुआ नहीं है और ये बात बाबू लोग नहीं समझते हैं इसलिए उनको बहुत तकलीफ होती है कोई परमात्मा निराकार है उसने सृष्टि बना के फेंक ली तो बात नहीं है सर्वम अभवत वही सब हो गया सर्वं खलवेदम ब्रह्म सब परमात्मा का स्वरूप है आत्म सर्वं, सर्वम स एवेदम सर्वम अहम ए सब और आत्मा इन दोनों का सामानाधिकरण है इसलिए कोई भी वस्तु जहां दिखती है वहां पहचाने की नहीं पहचाने उसमें भगवत भाव करना कि ये साक्षात भगवान है ये सिद्धांत के अनुसार पड़ता है जिन लोगों का ईश्वर कभी साकार होता ही नहीं उनके मत में मूर्ति पूजा कभी सिद्ध हो नहीं सकती मूर्ति पूजा तो मूर्ति पूजा और अवतार ये दोनों तभी सिद्ध होगा जब परमेश्वर सर्व रूप में स्वयं बनता हो सर्वम अभवत स्व एकधा भवती द्विधा भवती चा भवती पंचधा भवती सप्ता भवती नवधा भवती एकादश धा वो परमेश्वर ही सर्व के रूप में प्रकट होता है और इससे देखो कण कण का आदर करना क्षण क्षण का आदर करना एक कीट पतंग में भी परमेश्वर को देखना ये समता ये समदर्शिता बिना परमेश्वर के सर्व हुए नहीं आ सकती है इसलिए जो लोग कहीं सुन के आते हैं बहुत लोग देखो दो मजहब में तो परमेश्वर को मानते ही नहीं है तो मजहब है जैन मजहब और बौद्ध मजहब उनमें ईश्वर मान्यता नहीं है और मुसलमान और ईसाई दो मजहब ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन सर्वथा निराकार मानते हैं और ब्रह्म समाजी आर्य समाजी का ये भी निराकार मानते हैं लेकिन हमारे वेद वेदांत तो सिद्धांत के अनुसार जो सिद्ध परमेश्वर है वो सर्वाधिष्ठान सर्वप्रकाशक सर्वस्वरूप है इसलिए कहीं भी परमेश्वर की दृष्टि जो भी हो देखो चीज कोई चीज देखने में कुछ आती है आख उसको कुछ बताती है और हृदय से उसको परमात्मा मान करके उसकी सेवा उसकी सेवा पूजा की जाती है तम ब्रह्म परम साक्षात आदि मध्यांत वर्जिता राम तुम साक्षात परम ब्रह्म हो न तुम्हारी आदि है न मध्य है न अंत है तुमसे ही पहले सलील की सृष्टि हुई जल की और उस जल में तुमने आत्मा रूप से प्रवेश करके संपूर्ण प्राणियों का रूप ग्रहण किया हे विश्वात्मा आप नारायण हो आप नरों के अंतरात्मा हो आपके ही नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ अब देखो पुराणों में नाभि का व्याख्यान है एक जगह नहीं भागवत में पच्चीस प्रसय है नभ एवं नाभे आकाश ही नारायण की नाभि है नभ एवं नाभे